भारतीय दर्शन न्याय दर्शन पदार्थ निरूपण विचार के लिए सभी शास्त्रों का एक अपना अपना स्वतंत्र क्षेत्र रहे, अपने अपने दृष्टिकोण से विश्व को देखते हुए चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग अग्रसर होते हैं प्रत्येक दृष्टिकोण से जितनी दूर तक जिज्ञासु की दृष्टि जाती है उतने दूर में स्थित विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही साधक लोग उससे आगे जाने के लिए पैर उठा सकते हैं ऊपर की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं प्रत्येक दर्शन में उतने ही विषयों पर लक्षण और परीक्षा के द्वारा प्रमाण तथा तर्क के आधार पर विचार किया गया है तदनुसार न्याय शास्त्र में भी उपर युक्त प्रमाण आदि सोलह पदार्थों के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है ऐसा गौतम ने कहा है उन पदार्थों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है पहला प्रमाण मन तथा चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के जिस व्यापार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो उसे ही प्रमाण कहते हैं उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण होते हैं इसलिए शास्त्र में निर्णित विषयों का यथार्थ ज्ञान जितने प्रमाण से हो सके उतने ही प्रमाणों की संख्या को उस शास्त्र में मानने की आवश्यकता होती है अतव यदि सभी वस्तुओं का ज्ञान एक ही प्रमाण से हो जाए तो दूसरे प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए चारवाक ने एकमात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है वैशेषिक तथा बौद्धों ने प्रत्यक्ष और अनुमान को सांख्य ने प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द को प्रभाकर मिश्र मीमांसक गुरुमत ने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान तथा अर्थापत्ति को कुमारिल भट्ट मीमांसक तथा वेदांतियों ने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति तथा अभाव को एक पौराणिकों ने उपर्युक्त छह के अतिरिक्त संभव और ऐतिह्य को तो भी प्रमाण माना है न्याय शास्त्र के प्रमेयों को जानने के लिए चार ही प्रमाणों की आवश्यकता होती है अतएव प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा शब्द इन चारों को न्याय शास्त्र ने प्रमाण माना है प्रमाण के द्वारा जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वे और ही प्रमेय कहे जाते हैं वे ही प्रमेय कहे जाते हैं अर्थात जो पदार्थ यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो वे प्रमेय हैं। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मनस प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुख तथा अपवर्ग ये बारह प्रमेय न्याय शास्त्र में माने जाते हैं इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है पहला, आत्मा आत्मा ज्ञान का जो हो, वही आत्मा है। सभी का दृष्टा सभी का भोक्ता सर्वज्ञ नित्य तथा सर्वव्यापक आत्मा है बाह्य इंद्रियों के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता मानसिक प्रत्यक्ष भी सभी नहीं मानते अतएव इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख तथा ज्ञान रूप लिंग हेतु के द्वारा आत्मा के पृथक अस्तित्व का अनुमान किया जाता है आत्मा शब्द यहाँ जीवात्मा के लिए आया है यही बद्ध आत्मा है सुख दुख के वैचित्र के कारण प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न जीवात्मा है वही उस शरीर के सुख दुख की भोक्ता है मुक्त होने पर भी जीवात्मा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में भिन्न ही रहती है इससे स्पष्ट है कि न्यायिक लोग मुक्ति की दशा में भी अनेक जीवात्मा मानने वाले हैं न्यायमत में ज्ञान का अधिकरण होने पर भी जीवात्मा स्वभाव से ज्ञान रहित है अर्थात स्वभावतः व जड़ है इसमें स्वभाव से चैतन्य नहीं है मन के विशेष सहयोग से उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान आत्मा का आगंतुक धर्म है यही कारण है कि श्रीहर्ष ने अपने नैसज चरित्र में न्यायिकों का उपहास करते हुए कहा है यह मुक्त यय शास्त्रमूचे सचेतसा और एक किसी भक्त ने भी कहा है वरम वृंदा वृंदावनेरण्ये श्रृंगारम भजम्य हम न पुनर्वैशेष की मुक्तिम प्रार्थयामी कदाचन ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार संख्या परिमाण पृथक पृथकत्व संयोग और विभाग ये जीवात्मा के गुण हैं मनुष्य के कायिक वाचिक तथा मानसिक बुरे और भले कार्यों से उत्पन्न बुरे और भले संस्कार आत्मा में रहते हैं और ये संस्कार मरने के समय जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करते हैं इनके ही प्रभाव से जीवात्मा भोग करती है आत्मा में परम महत्व सबसे बड़ा परिमाण अर्थात विभुत्व है